महान वैज्ञानिक माइकल आठवां भाग फेरडे का स्वतंत्रता दिवस परंतु व्यवहारिक विद्युती द्वारा आविष्कार करने के एकदम बाद विकसित नहीं हुई फिर भी फेरडे को अपनी खोजों से पैसा कमाने की कोई चाह ना थी उन्होंने पैसे की कभी परवाह नहीं की और वह अपने आविष्कारों के व्यावहारिक पक्ष पर गौर किए बिना एक के बाद एक आविष्कार करते गए इसी समय विलियम वर्स्टन और डेवी ने उन पर उनके विचार चुराने का आरोप लगाया बहुत अचंभे की बात थी परंतु बेचारे फेरडे को बॉलस्टन और दूसरे वैज्ञानिकों को यह बात साबित करने में काफी समय लग गया कि उनकी मौलिक है। इन से दुखी हो समयडे विद्युत परीक्षण अगले कई सालों के लिए छोड़ दिए और पुनः 1831 में ही शुरू किए इन वर्षों के दौरान फेरडे ने अपना समय रसायन शास्त्र के अध्ययन में लगाया प्रयोगशालाओं और प्रयोगों के तरीकों में हुए सुधारों का श्रेय भी उन्हीं को जाता है वह 1823 में रॉयल सोसाइटी के सदस्य नियुक्त किए गए दो वर्ष बाद वह रॉयल इंस्टीट्यूशन की प्रयोगशाला के निदेशक बनाए गए सन 1825 में फेरडे ने बजोल या बेजीन की खोज की घोषणा की अब वह एक जाने माने वैज्ञानिक हो गए थे और एक साल के भीतर ही उनकी आय पांच हजार पाउंड हो गई थी वर्षों की गरीबी के बाद उन्होंने धनवान बनने का मूल मंत्र खोज लिया था व्यापारिक संस्थाओं के सलाहकार विशेषज्ञ और विश्लेषक बनकर वह जो चाहे कमा सकते थे। माइकल ने कभी अपने बचपन की की विनम्रता को को नहीं भुलाया और वे शिक्षा कमी को हमेशा महसूस करते रहे उन्होंने अध्यापक बनने की अपनी क्षमता की ओर बहुत ध्यान दिया वह अक्सर अपने दोस्तों को श्रोताओं में बिठा देते ये दोस्त उन्हें तब इशारा कर देते जब वह बहुत जल्दी बहुत धीरे या बहुत लंबा व्याख्यान देना शुरू करते उनके नव युवकों के लिए क्रिसमस व्याख्यान बहुत प्रसिद्ध थे ये व्याख्यान रॉयल इंस्टीट्यूशन में आयोजित किए जाते थे इन व्याख्यानों में नवयुवक और बड़े बूढ़े सभी होते 4 जुलाई अठारह को फैरडे का स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है इस दिन फेरडे ने निर्णय किया कि वह व्यावसायिक प्रैक्टिस छोड़कर सिर्फ प्रयोग और परीक्षण करेंगे फैरडे वास्तव में एक महान वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा वैज्ञानिक अनुसंधान करने में लगा दिया